दोनों कथाएं मेरे पास हैं इसलिए मैं इस मथाओं को जानता हूं मुझे इस मिथा का अनुभव मैंने योग्य शिक्षा गुरु पाया योग्य दीक्षा गुरु पाया हो सकता है कभी योग्य शिष्य भी मिल जाए दीक्षा में भी शिक्षा में भी जो मुझे तार दे शिष्य गुरु को तार देता है ना। अगर बेटी योग्य शिष्य पाकर के आनंद से पुलकित हो गए झरने में झर उपदेश किया उपदेश करने के बाद बढ़िया उपदेश है महाराज हाँ। ये उपदेश महीनों के कहने का उपदेश है हाँ। उपदेश किया उपदेश करा करके, करके सामने बिठाया बिठाकर करके महाराज पीठ पट अपना फेंक दिया उनके ऊपर का अपने पास लिया अले करके उपदेश कर रहे ओम नमो भगवती वासुदेवा उपासना पद्धति बताइए वो गुरु नहीं जो खाली मंत्र का उपदेश करके चल जाए खाली मंत्र का उपदेश करके चल जाए जाओ मंत्र जपो चाहे मंत्र भी याद ना हो गुरु नहीं गुरु कौन है मंत्र देने के बाद उपासना पद्धति बताओ तो कैसे करो क्या पूजा करो नीचे देखिएगा इसके सब उपासना बताओ उपासना पद्धति बताओ नारद के द्वारा उपदिष्ट पद्धति के द्वारा श्री ध्रु महाराज ने तपस्या की छह महीने तक भारत अंतिम महीने में अंगुष्ठ मात्र का आश्रय लेकर के उद्वाहू खड़े हो गए सारा त्रैलोक कांप उठा त्रैलोक के श्वास की गति अवरुद्ध हो गई सी राम मय सब जग जानी कर प्रणाम सारे संसार को ध्रुव अपने आत्मा में समेट लिया सर्वभूत हृदय हो गए सर्वभूत हृदय ऐसे तो बहुत से हैं लेकिन खास प्रधान श्रीमद भागवत जी में दो हैं एक शुक महाराज एक ध्रुव ये सर्वभूत हृदय इन्होंने श्वास बंद किया सारे लोगों की श्वास बंद सब दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास जाते हैं स्वामी क्यों हुआ कैसे हुआ भगवान मुस्कुरा पड़े का सब थर थर श्वास की गति बंद हो गई है भगवान मुस्करा पड़े डर हो बड़ी सुंदर मुस्कराहट है महाराज ठाकुर के चेहरे पर इस मुस्कुराहट का मैं अनुभव कर सकता हूं व्याख्या ठाकुर की मुखड़े पर जो मुस्कुराहट है अगर व्याख्या तो संभव नहीं है उदाहरण संभव है कि किसी के बेटे के द्वारा ऐसा काम हो जाए कि सारे के सारे लोग प्रेम से आक्रांत हो जाएं और लोग कहें महाराज ये कैसे हो गया तो अपने बेटे के प्रभाव को समझ कर जो मुस्कराहट बाप के मुखड़े पर आती है उससे कई कई गुना अनंत अनंत गुना मुस्कराहट ठाकुर के मंद ठाकुर की मंद मुस्कराहट ठाकुर के पर मुस्कुराहट लेकिन मैं व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे हृदय में है उसको व्यक्त कर नहीं पा रहा हूं समय भाव से नहीं भाव भाव से मेरे पास भाव नहीं कि मैं उसकी अभिव्यक्ति कर सकू मेरे पास शब्द नहीं कि उस मुस्कुराहट का मैं वर्णन कर सकू एक नहीं अनेक जरूर में नहीं कर सकता और एक भी बता रहा हूं कि जो उसकी अभिव्यक्ति कर दे तो भगवान ही है महाराज कोई दूसरा कर नहीं सकता मुस्करा महाभिष्ट डर एक शब्द यहां पर बालम लेकिन उसका अन्वय दूसरी तरह से लोग करते हैं मां महाभिष्ट बालम निवरते इससे मैं बालक को जाके रोक दूंगा तपस्या से निवृत्त कर लूंगा लेकिन मेरे मन में ऐसा आता मां बालम अहम तम निवर्ते इससे मां बालम बच्चे से डर गए इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे से डर गए इतने बड़े बड़े लोग होकर के एक बच्चे से डर गए माँ भिष्ट बालम जा रहे देवता लोग अपने अपने स्थान को पधारे ठाकुर जो है गर्भ सामने खड़े हैं ठाकुर विराजमान हो गए लक्ष्मी नारायण ठाकुर विराजमान हो गए ठाकुर विराजमान हो गए और विराजमान होकर के चले तो कैसे चले राम जी कैसे चले महाराज आंखें उसी ओर लगी हैं जहां जा रहे हैं क्यों क्या बात है ध्रुव को दर्शन देने चले के हां बिल्कुल ठीक है ध्रुव को दर्शन देने चले लेकिन महाराज सुख जी महाराज गदगद कंठ से भींगे हुए स्वर से कहते नहीं नहीं दर्शन देने नहीं गए दर्शन की कामना को मन में सजो की जा रही वृत्य दिदृषयागत मधोर वनम वृत्य दिदृष क्षयागतः द्रुम इच्छा दिदृक्षा तया दिदृक्षया वृत्तिदृक्षया वृत्ति की दिदृक्षाने ध्रुव ध्रुव द्रु काया ग्रुव द्रष्टुम कामनयाकीय ऐका भक्त ध्रुव द्रुतवा अपने परम एकांतिक भक्त ध्रुव को देखने की इच्छा से गए मैं देखू तो मेरा लाल कैसा है तो मेरा लाल कैसा है हुँ? और आ करके महाराज ध्रुव जी महाराज उठते ही नहीं है जागत नहीं बहुत जगावा जागन ध्यान जनते सुख पावा ठाकुर ने खींच लिया सुख अब महाराज खबरा करके देखिए सामने खड़े दंड प्रणाम किया बबंधतांगम बिनमय दंडवत दंडवत अंगम बिनमय बबंध दंड की तरह से अंग को झुकाक दिया महाराज फेंक दिया ठाकुर के चरणों में दंड के तरह से अंगम विनमय कथम इसलिए कि ये अंग मेरा नहीं है स्वामी अभी तुम्हारा है इसको तुम समाल तुम्हारा इसको तुम समाल अंग को फेंक दिया स्वामी अब तुम होदृग्याम प्रपस्पिविवारक चुम्बन निवासी भूज रिवास निशन अर्थ ऐसा ही है कि दृगभ्याम प्रपस्यन ध्रुव जी महाराज टुकुट टुकुर ठाकुर के परम पवित्र दिव्य मुखारविंद का दर्शन करते हैं मारू प्रता पी जाए दृग्भ्याम प्रपस्यन प्रभिवन दीव और आसीन चुमन दीव भगवान के दिव्य मंगल में चरणार बिंदु को देख रहे हैं मालूम पड़ता है इसको चूब नहीं चरणार बिंदु को चूमना चाहती वनार बिंदु को पीना चाहती है बदनार बिंदु को पीना चाहती है और ठाकुर के दिव्य ठाकुर के दिव्य मंगल में समस्त समस्त दिव्य विग्रह का आश्लेष करना चाहती आलिंगन करना लेकिन एक अर्थ और हो जाए तो कोई गजब मत समझना और अनर्थ भी मत समझना ध्यान देना कौन देख रहा है कौन पीना चाहता है ध्रुव नहीं ठाकुर व्याकरण की दृष्टि से गलती नहीं होती दृ प्रपस्त प्रभिबंद ठाकुर ध्रुव को ऐसे देख रहे हैं ज्ञान पी जाए ठाकुर ध्रुव को ऐसे देख रहे जानो इसको गोद में लेकर के इसका कपोल चुंबन कर देंगे और इसके अंग अंग को अपने में समेट लेंगे ये तो ठाकुर है नहीं? और महाराज दास के साथ सेवक विवक्ष मदविदम्भरी ज्ञात्वास्य सर्वस्व चरित्य अवस्थित ध्रुव जी महाराज की ओट फड़क रहे हैं। ये तो कुछ पढ़त रहेगी कुछ बोलने का ढंग तो है कल मैंने कहा था याद है आपको कि ठाकुर को मूर्ख से बुद्धिमान बनाने में कितना विलंब है ठाकुर को एक मूर्खादि राज को महामहावाचस्पति बनाने में महामहा महोपाध्याय बनाने में कितना विलंब लगता है देख लीजिए कुछ जानता नहीं शब्द नहीं भाषा नहीं है ज्ञान नहीं है कैसे करूं? करू पर भगवान ने उस शंख से जो जिसमें वेद का निवास है शंख जिसकी खा में शम विद्यमान है शंख जिसके खा में ख मैने आकाश जिसके भीतर शब्द विद्यमान है सम्मन जिसके भीतर शब्द विद्यमान है वही है शंख है तो ऐसे शंख को ब्रह्ममयुना पस्पर्श पस्पर्शबालम कृपया कपोल कृतांजलि ब्रह्ममय न कमुना पस्पर्श कथम कृपया कृपा कर अरे कपोल पर स्पर्श क्या किया ठाकुर ने कपोल के बहाने अपने हाथ से उनके गालों का स्पर्श किया जैसे जैसे प्रोषित भ्रतिका जब उसका पति प्रोषित भ्रतिका का पति जब बहुत दिनों के बाद आ तो गुर्जरों की लाज है इसलिए वो अपने बच्चे को ले जाकर के पति के गोद में अर्पण अर्पण करती है और बच्चे करने के बहाने के बहाने पति अंग को अपने हाथों से स्पर्श करके ग्लादित हो जाती है उसी प्रकार से श्री भगवान शख स्पर्श के बहाने ध्रुव के मंगल में कपोलों का स्पर्श करके आनंदित होती ठाकुर के ंग स्पर्श के द्वारा शख स्पर्श के द्वारा ध्रुव जी की बैखरी भूल गई महाराज क्या कहना है अब तो वह स्तुति प्रवाहित हुई है अने, अनेक अनेक प्रतिनिधित्व कर रहा है अभी अभी ध्रुव स्तुति दास व्याख्या करके अयोध्या जी से यहाँ आ रहा है ये ध्रुव स्थिति का मैं समझता हूँ दस एक दिन तो लगे होंगे वाले दस एक दिन में अभी ध्रुव की व्याख्या करके अभी वहीं से आ ही रहा है तो मैं सोच रहा था कि आज तो कहा था भी मैंने कि आप यहां तो मैंने दस दिन कहा है वहां मुझे दस मिनट भी नहीं मिलेगा ध्रुव की स्तुति महाराज निकल गई ओह ध्रुववाच यो प्रविश्य मम बाच प्रसुप्ताम संजीवयत्य अखिल शक्ति धरस्वराम अन्यावण तगादी प्राणान भगवते पुरुषा जो मेरे भीतर प्रविष्ट हो गया है प्रविष्ट महाराज जो मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के भीतर प्रविष्ट क्या हुए आप देखिए शुरू में जब ठाकुर आए तो पहले भीतर में गए ठाकुर आकर के पहले भीतर ही गए यो अंत प्रविष्ट मम बाचमी प्रसुप्ताम मेरी जन्म जन्म की सोई हुई बाड़ी जो है उसको स्वामी आपने जगा दिया मेरी जन्म जन्म की सोई हुई भाव हमने सो करके आपको ज्यादा कितनी बार खो दिया है लेकिन आज आप स्वयं जगाने के लिए आए है नहीं तो मैं सोता था आप आते थे और चले जाते हाँ? मैं सोता था आप आती थी और चले जाती थी लेकिन आज आज आपने कृपा की है जो तो सोते हुए को आपने जगा दिया है स्वामी आए मोरे सजना फिर गए अंगना मैं बावरी रही सोना प्राण प्रियतम आए अंगनी से लौट गए और मैं ऐसी बावली की सोती ही रह उनकी अभ्यर्थना न कर सकी उनका स्वागत न कर सकी उनका सत्कार न कर सकी है? प्राणों के प्राण आते हैं और हम संसार की मस्ती में मस्त रहते हैं उनकी ओर देखते भी उन्हें स्वामी हम सो रहे थे हमारी बाणी सो रही थी युग अंतर से कल्प कल्पांतर से प्रलय अंतर से, प्ले प्ले से जन्म जन्मांतर से जो सोई हुई मेरी वाणी है उसको आज आपने संजीवन दे दिया है ममबा चमिमा प्रसुक्ता संजीव क्यों न करें आप अखिल शक्ति धरा हा? आप संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले आपने किसी से उधार नहीं लिया है, स्वधामना संजीव अपने महस से अपने तेज से आपने संजीवन दिया और केवल वाणी को नहीं स्वामी अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादी और सबको संजीवन दिया हस्तचरण श्रवण त्वगा दीन हस्तचरण उपलक्षण है समस्त कर्मेंद्रियों का हस्त चरण इससे सारी कर्मेंद्रियां आ गई श्रवणत्वक इससे सारी ज्ञानेन्द्रियां आ गई फिर आदीन बचा अभी आदि में क्या लोगे अगर हस्त चरण कर्मेंद्री का उपलक्षण है श्रवणत्वक ज्ञानेन्द्रीय का उपलक्षण है तो आदि से क्या लोगे कि मन बुद्धि चित्त अहम सबको सब सबके सब सबको तुम जगा रहे हो चरण पुरुषा स्वामी आपके मंगल में चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है भगवान प्रसन्न हो गए भगवान प्रसन्न क्यों हो गए के अरे अरे ध्रुव अब आज निर्णय करना है कि तू मेरा भक्त है कि मैं तेरा भक्त हूं आज मैं कहता है कि तुम मेरा भक्त है कि मैं तेरा भक्त हूं कि स्वामी भक्त तो मैं ही भक्त तो मैं ही हूं श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव तुम कह दो कि भक्त हूं मैं लेकिन स्वामी तो अपने मुख से नहीं कहेंगे स्वामी की वकालत करते हुए मैं कह रहा हूं किन भ्रत्यान रक्त भगवान वृत्यानुरक्त भगवान् भगवान प्रतिनंदेदम भक्त तो प्रतिनंदन करता है कि भगवान प्रतिनंदन करता है वाँ, वाँ, था था। <laughs> अगर ये भक्त है तभी तो प्रतिनंदन हो रहा है वृत्यानुरक्त भगवान् प्रतिनंदेदम अव्रवीत भगवान ने कहा खरे धू अरे मेरे राजकुमार बलिहा जाऊ बलिहार जाऊ इस संबोधन पर महाराज राज्य कुश्ती का कारण किया है इसका भाव किया है कि चूंकि मन मन में इन में इनमें इनके राज्य की कामना थी इसलिए राजन्य बालक कहा हम उसका खंडन नहीं करते लेकिन एक उपस्थापन कर रही राजन्य बालक बने राजकुमार मेरे राजकुमार मेरे राजकुमार हम खंडन नहीं कर रहे हैं खरी शब्द का राजन्य वाले को ना राजकुमार हे मेरे राजकुमार अब कोई माँ कोई मां अपने लाड़े बेटे को अगर रीच करके कहे हे मेरे राजकुमार अब उसमें क्या भावना होगी इसका अनुभव आप करें व्याख्या करने की मेरे पास समय भी शक्ति नहीं सकती वेदाहन कोई वेदाह व्यवसितम खरीद राज्य बालक मैंने तुझको वह दिया जो किसी को आज तक मिला नहीं है नान्य अधिष्ठितं भद्र और तत् दुरापम अपी ते प्रय्छा क्यों दे रहा हूं कृपा करके दे रहे हो स्वामी कहे नहीं क्या संबोधन है महाराज तत् प्रयच्छामि मी भद्रं ते दुरापम अपि सुव्रत ने इतना बढ़िया व्रत किया है इतना बढ़िया नियम किया है इतनी सुंदर तपस्या की है इतनी सुंदर साधना की है कि मैं देने को विवश हूं मैंने क्या दिया मैंने तो कुछ नहीं दिया सब तेरे नियम सब तेरे व्रत ने ले लिया ये ठाकुर का ब्याज है महाराज ये व्याज मुक्ति है ना इस प्रकार से ठाकुर वरदान देकर के वही अंतर ध्यान हो गए श्री धू महाराज आगे बढ़े हुँ? और बड़े दुखी हैं कि भवत छिदम अयाचे भवम भाग्य विवर्जिता अरे मैं अभागे ने भव को मांगा भवेदन करने वाले ठाकुर से मैंने भव मांगा है? मैंने संसार मांगा नृसिंग पुराण की कथा है नृसिंग पुराण ध्रुव जी महाराज को देखने की अभिलाषा से एक दिन भगवान नारद ध्रुव नृसिंहराण की बात है पहुंच के कि देखो मेरा ध्रुव मेरा चेला कैसा है कैसा आनंद ले रहा है है ना तो नारद जी तो देखते क्या है कि ध्रुव लोग अलग पड़ा है वहां का वैभव अलग है वहां की संपत्तियां अलग हैं वहां का बैठने का सुंदर स्थान अलग है एक कोने में कुशासन लगा करके ध्रुव बैठे आगो से अविरल सुधारा ने पूछा पुत्रिया तो क्यों ले रहा है दुर्रोह तो क्यों रहा है स्वामी मेरे सामने जगद आराध्या आए अब मैंने उनको न मांग करके इस पद को मैंने मांगा है यह कसक मेरे मन से कभी जाती नहीं नाथ ध्रुव जी महाराज स्थान वहां से आए से श्री उत, उत्तार पाद महाराज को समाचार मिला पहले तो विश्वास नहीं हुआ फिर नारद जी की बात को स्मरण करके नारद जी आ गए थे कह दिया था पहले कि देखो तुम्हारा ध्रुव ऐसा है तुम्हारा ध्रुव ऐसे गया है नारजी ने बताया को बताया। ध्रुव जी को उधर भेज दिया तपस्या करने गए और इधर उत्तान के पास गए ये महाराज इधर क्यों गए उत्तान पाद कहीं ध्रुव की तपस्या में विघ्न न कर विघ्न तो क्या करेगा वात्सल्य की आवेश में आकर के सम्राट है चक्रवर्ती है चारों तरफ अपने अनुचरों को भेज दे दासों को भेज दे जंगल जंगल छानो और वो लोग ध्रुव को पा जाए और यहां से ध्रुव को कहीं ले न जाए इसलिए नारद जी महाराज उत्तानपाद के यहां पहले गए और उत्तानपाद से कहा कि तुम्हारा बेटा साधारण नहीं है उत्तान कहे महाराज मेरी बेटी को भेड़िए खा जाएंगे के देव गुप्तम विषाम पते तो गुप्त है उसकी रक्षा तुम तुम क्या करोगे और भेड़िया भेड़िया की हस्ती क्या है उनके और की उनकी तो ठाकुर रक्षा कर रहे महाराज तो जब सुने वहां से, से प्रणाम किया सूर्य के चरणों में वंदना की श्री सुनी जी के चरणों में जब वंदना की सुनीति जी उठा करके अपने लाडले को हृदय से लगा लिया स्तनों से दूध की धारा आंखों से की धारा प्रवाहित हो गई पय इस प्रकार से बहुत छत्तीस हजार वर्ष तक महाराज ने राज्य किया उत्तान पात का दिया हुआ राज्य एक बार शिकार खेलने के लिए इनका भाई उत्तम गया था क्षो ने उनको मार डाला माता होस्ती हुई गई और वन में आग लग गई उस आग में जलकर करके माता भी मर गई श्री बल्लवाचार्य महाराज ने भाव किया है कि जो ठाकुर के भक्तों से द्रोह करता है उसकी यही गति होती है वन में जल के हो गए राम जी द्रुजी महाराज ने जब सुना तो यक्षों से युद्ध करने के लिए तैयार तो हो गए तैयारी नहीं हो गए आ गए आकर के महाराज बड़ा भयंकर युद्ध किया है, है? उस युद्ध को देख करके मनु महाराज आए मनु महाराज का बस बस हो गया बंद करो इसको ऐसे बड़े पूर्वक कह रहे हैं अलमवत्ती रोशन तमो द्वार पाप मना बस बंद करो इस युद्ध को बंद करो ये साधुओं का रास्ता नहीं है युद्ध करना नायम मार्गो साधु नाम ऋषि के शानुवर्ती नाम महात्माओं का रास्ता नहीं बस करूं, बंद करो ध्रु जी महाराज को मनु महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है महाराज और कहा कि आप क्षमा मांगो कुबेर जी महाराज से क्षमा मांगो उनकी जक्षों का आपने वध किया है श्री कुबेर जी महाराज भी आए ध्रु जी महाराज ने उनको प्रणाम किया कुबेर जी महाराज ने कहा वरदान मांगो वरदान मांगो शब्द सुनने के साथ ध्रुव जी की आंखों से पास हो जाए मेरे स्वामी ने भी एक बार कहा था वरदान मैं चूक गया कुबेर जी महाराज अगर आप दे सकते हो तो वही दो और कुछ मुद्दों हरऊ सब्रे चलिता स्मृतिम हरऊ अचलिताम स्मृतिम बब्रा भगवान से स्मृति कभी चलाए मानो मैंने जिनकी चरणों में बैठ के भागवत पढ़ा है वो कहा करते थे कोई साधु प्रसन्न हो जाए संत प्रसन्न हो जाए महात्मा प्रसन्न हो जाए बाप प्रसन्न हो जाए मां प्रसन्न हो जाए गुरुजन प्रसन्न हो जाए और कहें क्या चाहते हो तो कभी मत मांगना कि हमको धन चाहिए हमको पुत्र चाहिए उनसे कह दो हमको ठाकुर के चरणों की निर्मल भक्ति इसके अतिरिक्त कुछ मत मांगना कभी वैष्णव मैं आपको बता रहा हूं कभी आपके जीवन में ऐसी सुंदर घड़ी आ जाए कि गुरु प्रसन्न हो जाए साधु प्रसन्न हो जाए महात्मा प्रसन्न हो जाए सेवा से मां संतुष्ट हो जाए बाप संतुष्ट हो जाए तो कभी मत मांगना कि मुझको दुनिया की संपत्ति दो कभी मत मांगना अगर मांगोगे तो महाराज हीरा को तो आप परित्याग कर दोगे कांच का टुकड़ा बटोर दोगे अभी मत मांगना गुरु के चरणों में जाकर साधु के चरणों में जाकर संतों के चरणों में जाकर मातृपित्र चरणों में जाकर के यही मांगना मा, माता, पिता गुरु हे संत, हे हे संत साधु साधो आप तो हमें भगवान की मंगलमय दिव्य भक्ति ही प्रदान और कुछ कर इसके बाद ध्रुव जी महाराज के सामने ध्रुव जी महाराज राज्य को पुत्र को देकर के विशाला नगरी भी चले गए उत्तराखंड और वहाँ कुछ दिन तपस्या किए उसके बाद भगवान की भेजे हुए नंद और सुनंद नाम के पार्षद दिव्य विमान लेकर के ध्रुव जी को ध्रुवपद ले जाने के लिए ध्रुवलोक ले जाने के लिए पधारे और परिचय दिया कि राजन हमारा अमुत परिचय है हमारा अवत परिचय परिचय पार्षद ने तुम ताम भगवत पदम त्वाम भगवत पदम ने तुम भगवत, भगवत पार्षद हम आ गए हैं आपके सामने स्वामी श्री ध्रु महाराज ने उनका आदर किया अब जाना है कर्म का परित्याग जो कि जीवन में अंत तक नहीं मिलवा यह ध्यान देना कह हम संध्या नहीं करते हैं नमस्कार संध्या बंदन नमस्कार श्राद्ध तर्पण नमस्कार सूर्यार्घ नमस्कार सूर्योपस्थान तो आदर किसका कर रहे हो सबको तो नमस्कार कर लिया आदर किसका कर रहे हो कि दुपट्टा मारो खर्राटा इसका आदर कर रहे हैं राम जी सबको तो नमस्कार संध्या बंधन को तिलांजलि दे दिया सूर्य सूर्योपस्थान को तिलांजलि दे दिया सावित्री मंत्र को तिलांजलि दे दिया और क्यों दे दिया क्यों हम इसके ऊपर उठ गए हैं और मारो कराटा सो धिकार है ऐसे जीवन को अंत तक संध्या बंधन का परित्याग नहीं करना चाहिए मेरी बात नोट कर ले सब वैष्णव है गुमराह कहीं मत होंगे संध्यावंदन का परित्याग कभी मत करना अधिकारानुसार सावित्री गायत्री के जप का कभी अनुष्ठान मत छोड़ना भगवान का अर्चन भगवान का पूजन लोग कहें अब ये तो प्राथमिक चीज है हमसे बहुत प्राइमरी चीज है हम तो वहां पहुंच गए तुम कहीं नहीं पहुंचे हो तुम रेसाथल में जा रहे हो तुम रेसाथल में जा रहे हो जा रहे राम नाम जपना तो प्राइमरी चीज है हम तो बहुत ऊंचे हमसे कहते हैं बारह सौ हम तो बहुत ऊंचे पहुंच गए हम कहते हम तो स्पष्ट हम भी कह देते तुम कहीं नहीं पहुंची तुम्हारा रास्ता रसातल के लिए तैयार है तुम नरक जाने के लिए तैयार हो तुम्हारा कोई कोई कोई कोई तुम्हारा कोई तुम्हारी है ही नहीं राम जी भगवान शंकर खेस से बढ़ गए तुम तुम राम राम दिन राति साप रंगती इनसे बढ़ गए तुम संकादिक से बढ़ गए हरि शरणम हरि शरणम नित्यं जैसा मुखे वचन से बढ़ गए तुम क्या भगवान की कथा नहीं सुनते क्यों कि हम तो ज्ञान की कथा सुनते हैं हम तो अद्वैत की कथा सुनते हैं हम वेदांत की कथा सुनते हैं ये तो बच्चे सुनते हैं हु? ये तो बच्चे सुनते हैं आप सुखदेव जी महाराज से बढ़ गए हरेर्तमति आप उनसे बढ़ गए आत्मा आत्मास्तु मुनो निर्दग्रंथा अमे क्य हईतु भक्तिम इत्तम गुण इनसे बढ़ गए भगवत कथा श्रवण छोड़ छोड़ कभी मत छोड़ना संध्या करना कभी मत छोड़ना गायत्री से कह रहा हूं मेरी आज्ञा समझ लो उपदेश समझ लो जो इच्छा हो सो समझ लो ये तुम्हारे कल्याण का मार्ग है कभी संध्या मत छोड़ना सूर्या मत छोड़ना सूर्योपस्थान मत छोड़ना अधिकार अनुसार श्राद्ध तर्पण मत छोड़ना यह सब छोड़ना जो है गलत काम होता है।, है देख लीजिए ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं आये आये महाराज कृताभिषेक अकृत नित्य मंगल नित्य का मंगल कर रहे हैं ये ने जाने के लिए तैयार है पार्षद खड़े लेकिन फिर कृत नित्य मंगल और उत्तराखंड में जितने महात्माएं है सब आ गए सुनकर के ध्रु महाराज जा रहे हैं मुनीन प्रणम्य <laughs> आजकल तो महात्माओं को प्रणाम नहीं करते सब क्या कहते हैं कहते तो इससे बड़ी साधना तो हमारी है आज में आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूं मुनि भगवान के पार्षदों का पूजन किया पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया है और जब चरण उठाया उस पर चढ़ने के लिए मृत्यु सामने आ गई स्वामी तो मृत्यु लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपके पास आने की हमारी हिम्मत नहीं है लेकिन मृत्यु लोग की मर्यादा अन्य हो जाएगी अगर आप हमारा वरण नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर आऊंगी नहीं आप किस दिव्य शरीर को इस दिव्य कलेवर को इस दिव्य ध्यान देना इस दिव्य कलेवर कुछ इस दिव्य विग्रह को नष्ट नहीं करूंगी मैं क्यों कह रही जिस दिव्य कलेवर को ठाकुर ने अपने हृदय से लगाया है उसको मैं नष्ट नहीं करूंगी बड़ा कलेवर है लेकिन स्वामी विमान पर चढ़ने के लिए विमान ऊंचा है थोड़ा एक सीढ़ी चाहिए उस तो सीढ़ी की जगह मैं अपना मस्तक रख दे रही हूं मेरे मस्तक पर एक चरण रख करके ऊपर मृत्यो पदम दत्वाद्भुत गृहम धुंदुमिया बजने लगी नगारे बजने लगे उस वृष्टि होने लगी चारों तरफ महाराज जय जयकार होने लग गई ध्रुव जी महाराज की जय ध्रुव जी महाराज की जय इस प्रकार की ध्वनि चारों तरफ फैल गई आगे बढ़ रहा है विवाद सूर्य लोग गया चंद्र लोग गया मंगल गया ये गया वो गया सप्तर्षि मंडल में मंडराने लग गया और जब सप्तर्षि मंडल में मंडराने लग गया तो ध्रुव की आंखों से असुधार